संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व विश्वामित्र के जन्म की कथा और उसके पुत्रों के के नाम ने पूछा पितामह यदि तीनों वर्ण के मनुष्यों के लिए तो पाप प्राप्त करना कठिन है तो महात्मा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गए मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ आप बताने की कृपा करे विष्णुजी ने कहा युधिष्ठिर पूर्व में विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्मी हुए उस प्रसंग को तुम यथार्थ रूप से सुनो भरतवंश में एक अजमेर नामक राजा हुए थे उनके पुत्र महाराज जन्नू थे जिन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री मत बनाया था जन्नू का पुत्र सिंधु और सिंधुद्वीप का पुत्र बलाकार था उससे वल्लभ का जन्म हुआ जो साक्षात द्वितीय धर्म के समान था उसके इंद्र के समान कांतिमान एक पुत्र हुआ जिसका नाम कुशिक था कुशिक के पुत्र महाराज महाराजगा हुए उनके कोई पुत्र नहीं था इसलिए वे संतान की इच्छा से वन में रखकर यज्ञानुष्ठान करने लगे यज्ञ से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी उस समय सेवन के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि ने राजा से उस कन्या के लिए याचना की तब राजा गाधी ने कहा भगनंदन आप मुझे शुल्क रूप में एक हजार ऐसे घोड़े ला दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनके एक कान श्याम रंग के हो यह सुनकर चेवनपुत्र पुत्र ऋचिक मुनि ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण के पास जाकर कहा देव श्रेष्ठ मैं आपसे श्याम रंग के एक कान वाले चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान एक हजार घोड़ो की भिक्षा मांगता हूं। वरुण ने कहा बहुत अच्छा आपकी जहां इच्छा होगी वही इस तरह के घोड़े हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋचिक ने एक स्थान पर आकर घोडों के लिए चिंतन किया उनके चिंतन करते ही चंद्रमा के समान कांतिमान एक हजार तेजस्वी घोड़े गंगा के जल से प्रकट हो गए गंगा का वह उत्तम तट कन्नौज के पास ही है वह स्थान आज भी लोगों में के नाम से प्रसिद्ध है तदनंतर ऋचिक ने प्रसन्न होकर वे घोड़े राजा गाधी को कन्या के शुल्क रूप से अर्पण कर दिए आश्चर्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके उसका ऋचिक मुनि के साथ ब्याह कर दिया ब्रह्मि ने उस कन्या का विधिवत प्राणी ग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हें पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई सत्यवती के वर्ताव से ऋचक मुनि को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की राजकन्ना ने वह सारा समाचार अपनी माता से कहा यह सुनकर उसकी माता बोली बेटी तुम्हारे पति को मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए उनसे कहो वे मुझे भी पुत्र प्रदान करें क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है वे सब कुछ करने में समर्थ है माता की आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पति के पास गई और उसकी कही भी बात उसने उनसे निवेदन कर दी उसकी माता का अभिप्राय जानकर ऋचिक ने सत्यवती से कहा प्रिय मेरी कृपा से तुम्हारी माता को भी शीघ्र ही एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हारा प्रेमपूर्ण अनुरोध निष्फल नहीं जाएगा तुम्हारे गर्भ से भी एक गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा जिससे हमारी वंश परम्परा चलेगी तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गुलर के वृक्ष का इससे तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी तुम लोगों के लिए मैंने ये दो तैयार किए हैं इनमें से एक तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी मां को खिला देना ऐसा करने से तुम दोनों के पुत्र होंगे यह सुनकर सत्यवती को बड़ा हर्ष हुआ उसने ऋचिक मुनि की कही हुई सारी बातें अपनी माता को सुना दी और उन दोनों चरुओं की भी चर्चा की तब उसकी माता ने कहा बेटी तुम्हारे सामने ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जो चरु तुम्हारे लिए दिया है वह तुम मुझे दे दो समझो तो ऐसा ही करो इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया और उन दोनों के गर्भ रह गया महर्षि ऋचिक ने जब गर्भवती सत्यवती की ओर दृष्ट पात किया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे उससे कहने लगे सुबह जान पड़ता है तुम लोगों ने चरु और वृक्षों को बदल कर उनका चरु में संपूर्ण का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त छत्रियों की शक्ति का स्थापन किया था मैंने यह सोचा था कि तुम्हारे गर्भ से त्रिभुवन विख्यात गुणों वाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट छत्री को जन्म देगी तो तुम लोगों को अदला बदली के कारण तुम्हारी माता के गर्भ से तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कर्म करने वाले को जन्म दोगी माता के इसने कर तुमने यह अच्छा काम नहीं किया पति की बात सुनकर सत्यवती शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तो वह स्वामी के चरणों से सिर रख बोली ब्रह्म मैं आपकी पत्नी हूं और आपको प्रसन्न करना चाहती हूं। मुझ पर कृपा कीजिए पुत्र पुत्र तब उन महात ने अपनी भार्य से कहा अच्छा ऐसा ही हो तदनतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और राजा गांधी की यशस्विनी पत्नी ने पत्नी ने रिचिक मुनि की कृपा से ब्रह्मवादी विश्वामित्र को जन्म दिया इसी से महातस्वी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी उन्हें ब्राह्मण वंश की परंपरा चलाई उनके पुत्र बड़े तपस्वी ब्रह्मवेद्ता ब्राह्मण वंश को बढ़ाने वाले और गोत्र के प्रवर्तक थे मधु छंदा देवरात अक्षीण शकुंत बभ्रु कालपथ याज्ञवल्क स्थूण उलूक संधवायन वल्गुजघ गालवव वज्र शालंकायन, लीलाज्ञ, नारद कुर्चामुख वधूलि मूसल वक्षोग्री आघ्रिक शिलाूप्रित सूची, चक्रक मारुतंत वातघ्न आसलायन श्यामायन गार्ग्य जाभा शुत्रुत कारिशी संसुत्य पर पौरव तालकायन उपगहन आसुरायन मार्दमर्षि हृणारी गभ्रवायणी भूति विभूति सूत शुरत अराली नाचिक नाचिचापेय उज्जयन नवतंतु वचनक यति चारुमस्य यतिमोरुशारुमस्य गर्दभी उजियोनी उदापेक्षी और नारदी ये सब ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे तथा विश्वामित्र जी यद्यत्री थे तथापि ऋचक मुनि ने उनमें ब्रह्म तेज का आधान किया था ऋषिर इस प्रकार मैंने तुमसे सोम सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी के जन्म की कथा यथार्थ रूप से बतलाई है